देवी भागवत सातवा स्कंध जगदम्बा के दुर्गा सताक्षी और शाकंभरी नामों का इतिहास राजा जन्मेदा ने पूछा मुने आपने राजश्री हरिश्चंद्र की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है आपने बतलाया कि उन परम धार्मिक नरेश ने भगवती सताक्षी के चरणों की उपासना की थी वे कल्याण स्वरूपणी भगवती सताक्षी कैसे हुई आप इसका कारण बताकर मेरे जन्म को सफल बनाने की कृपा कीजिए व्याजी कहते हैं राजन भगवती सताक्षी के प्रकट होने का पावन चरित्र कहता हूँ सुनो तुम भगवती के परम उपासक हो अतः तो मेरी जानकारी में कोई भी ऐसी कथा नहीं है जो तुम्हें न सुनाई जा सके प्राचीन समय की बात है दुर्गम नाम का एक महान दैत्य था उसकी आकृति अत्यंत भयंकर थी हिरणनाक्ष के वंश में उसका जन्म हुआ था। उस के के पिता राजा रुरु थे। देवताओं का बल वेद है। वेद है। लुप्त हो जाने पर देवता भी नहीं रहेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है अतः पहले वेद को ही नष्ट कर देना चाहिए यो सोचकर वह दैत्य तपस्या करने के विचार से हिमालय पर्वत पर गया मन में ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने आसन जमा लिया वह केवल वायु पीकर रहता था उसने एक हजार वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की उसके तेज से देवताओं और दानुओं से ही संपूर्ण प्राणी संतप्त हो उठे तब विकसित कमल के समान सुंदर मुख से शोभा पाने वाले चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा प्रसन्नता पूर्वक हंस पर बैठकर वर देने के लिए दुर्गम के पास पधारे उस समय दुर्गम समाधि लगाए था उसके आंखें मूंदी हुई थी ब्रह्मा जी ने उससे स्पष्ट स्वरों में कहा तुम्हारा कल्याण हो तुम्हारे मन में जो वर पाने की इच्छा हो वह मांग लो मैं वरदाताओं का स्वामी हूं आज तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैं यहाँ आया हूं। राजन ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई यह वाणी सुनकर दुर्गम सावधान होकर उठ पड़ा उसने पितामह की पूजा करके यह वर मांगा ईश्वरेश्वर मुझे संपूर्ण वेद देने की कृपा कीजिए सब वेद मेरे पास आ जाएं महेश्वर साथ ही मुझे वह बल दीजिए जिससे मैं देवताओं को परास्त कर सकूं दुर्गम की यह बात सुनकर चारों वेदों के परम अधिष्ठाता ब्रह्मा जी ऐसा ही हो कहते हुए सत्यलोक को चले गए तब से ब्राह्मणों को समस्त वेद विस्मृत हो गए स्थान स्नान संध्या नित्य होम श्राद्ध यज्ञ और जप आदि वैदिक क्रियाएं नष्ट हो गई सारे भूमंडल में भीषण हाहाकार मच गया ब्राह्मणगण आपस में आश्चर्यपूर्वक कहने लगे यह क्या हो गया यह क्या हो गया अब वेद के अभाव में हमें क्या करना चाहिए इस प्रकार सारे संसार में घोर अनर्थ उत्पन्न करने वाली अत्यंत भयंकर स्थिति हो गई देवताओं को हरि का भाग मिलना बंद हो गया अतः निर्जर होते हुए भी वे सजर हो गए स्वभावतः जिनके पास बुढ़ापा नहीं आ सकता था उन्हें अब बुढ़ापे ने ग्रस्त लिया फिर उस दैत्य के बल से अमरावती नामक नगरी घेर ली गई दुर्गम का शरीर बज्र के समान कठोर था देवता उसके साथ युद्ध करने में असमर्थ होकर भाग चले पर्वत की कंदराओं और शिखरों पर जहाँ कहीं भी स्थान मिला वहीं रहकर वे पराशक्ति जगदम्बा जगदम्बा का ध्यान करते हुए समय बिताने लगे राजन अग्नि में हवन न होने के कारण वर्षा भी बंद हो गई वर्षा के अभाव से घोर सूखा पड़ गया पृथ्वी पर एक बूंद भी जल नहीं रहा कुएँ बावलियाँ पोखरें और नदियाँ बिल्कुल सूख गई राजन ऐसी अनावृष्टि सौ वर्षों तक रही बहुत सी प्रजा तथा गाय भैंस आदि पशु प्राणों से हाथ धो बैठे घर घर में मनुष्यों की लाशें बिछ गई